नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात एक कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष महाराष्ट्र सिर्डी से विशेष मेहमान पधारे हैं और नंदकुमार सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं तो नंदकुमार कुमार सूर्यवंशी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में कैसे हैं आप ठीक हो ओम शांति ओम शांति और मैं चाहूँगा कि आप एजुकेशनिस्ट हैं पिछले कुछ समय से विशेष रूप से गुरुकुल है उसको चला रहे हैं और आपके यहाँ दस हज़ार के करीब बच्चे हैं जिनको आप देखते हैं और वहाँ पर संगीत विद्यालय वगैरह है गुरुकुल इन द सेंस हमारा एक पुरानी परंपरा है जहाँ पर हम लोग बच्चों को जो है ऑलराउंड शिक्षा देते हैं संगीत हो नृत्य हो या फिर पढ़ाई की जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें होती हैं निश्चित तौर पे आज के समय में जो शिक्षा चल रही है वहाँ पर कही न कहीं ना कहीं गुरुकुल पद्धति का जो एक कमी है दिखाई देता है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सारे कॉलेज स्कूल्स वगैरह गुरुकुल पद्धति को फिर से अपनाने वाले हैं है। जी नंद कुमार जी मैं चाहूँगा कि आपका इस एजुकेशन uh, से या शिक्षा संस्थान से कैसे जुड़ना हुआ वो कहानी हमें बताइए uh, ऐसा हुआ कि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एम पी e एस महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देके डिप्टी कलेक्टर बना और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जब मेरा पोस्टिंग था जी जी तब मुझे शिरडी के पास में आत्मा मालिक ध्यानपीठ नाम का एक अध्यात्म आध्यात्मिक संस्था है विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट करके जो कोकमठान शिरडी के बाजू में एक गांव का नाम है कोकमठान वो गांव में वो आश्रम है तो वहां के जो ओम गुरुदेव माउली जो है परम पूज्य आत्मा मालिक हम बोलते हैं उनको तो उनका सानिध्य सौभाग्य हमको मिला जी जी तो इनिशियल स्टेज में मेडिटेशन के लिए और उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगी कि भगवान को बाहर कहीं नहीं ढूंढा जाता भगवान अपने अंदर ही है हुँ हुँ और उस भगवान को पूजना चाहिए उस भगवान की पूजा ध्यान के माध्यम से की जाती है ना कि और किस चीज को भगवान को श्रद्धा प्यारी होती है तो वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और वहाँ एक शिक्षण संस्था जो आश्रम चला रही थी शिक्षण तो उस उसमें जाके देखने का सौभाग्य मिला हुँ, हुँ, तो बच्चे जो हो थे मॉर्निंग योगा से लेके पाँच बजे उठ के मॉर्निंग योगा करते थे ध्यान मेडिटेशन करते थे और स्कूल में जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं फ्रिक्वेंटली वो आश्रम में ध्यान करने के लिए और वो बच्चों, बच्चों के साथ उनका जो दिन क्रम एक्टिविटीज एक्टिविटीज में आ, सम्मिलित होने के लिए जाता था तो मुझे लगा कि हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो मॉडर्न एजुकेशन में अपना फॉरेन सिस्टम हम सब अडोप्ट कर रहे हैं लेकिन प्राचीन गुरुकुल शिक्षा जो है बच्चों की जीवन पद्धति बदल सकती है और पुरानी हमारी गुरुकुल पद्धति जो है शिक्षण प्रणाली जो है यदि अडॉप्ट कर कर ली जाए और उसका प्रचार प्रसार हो जाए और बच्चों को चूंकि अपना भगवान कहा है अपना आत्मा ही अपना भगवान है और उसको ढूंढने के लिए ध्यान की जरूरत है और ये प्राचीन गुरुकुल पद्धति से चरित्र तैयार करने का बच्चों का चरित्र आ, बनाने का काम वहां चलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैं जाता था तो धीरे धीरे दी कर करके वो ध्यान का और ये सब चीजों का मुझे आनंद आने लगा और मैंने 10-12 साल में मेरी नौकरी छोड़ दी और पूरी मेरे फैमिली के साथ मैं समर्पित हो गया वहाँ वह। आत्मा मालिक ध्यान पेट में और तब से लेके आज तक मतलब उन्नीस सौ से लेके अभी तक मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और 2009 से लेके अभी तक आश्रम का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी सला, संभाल रहा हूं और शिक्षा जो आत्मा मालिक शैक्षणिक एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है जी जी, जी आ, करीबन आज की तारीख में मेन सेंटर हमारा वो शिरडी के पास है वहां दस हजार बच्चे करीबन है, पढ़ते हैं उसमें से साढ़े छ हजार बच्चे रेसिडेंशियल है अच्छा, अच्छा। पूरा रेसिडेंशियल मतलब वहाँ हॉस्टल में रह के गुरुकुल पद्धति का आ, पूरा अभ्यास करते हैं और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी लेते हैं तो उसका भी आ, पूरा काम जो है सदगुरु की कृपा से देखने का सौभाग्य मिला है हुँ, हुँ. तो ऐसा हमारा वहां जाना हुआ <laughs> और एक आध्यात्मिक सेवा करने का मौका मिला दिनकर, दिनकर। अनंत कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये अच्छे में ऊपर वाले की जो है ब्लेसिंग्स हैं जो आप इन सभी चीज़ों को कर पा रहे हैं और वही आपको जो है वहाँ तक लेके गए अब आइए बात करते हैं आज के समय में जो हमारा जीवन पद्धति है लोगों को देख रहे हैं हम लोग बच्चों को देख रहे हैं और शिक्षा भी अच्छा है टेक्नोलॉजी भी हमारे पास इम्प्रूवड है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज की शिक्षा पद्धति में कुछ कमियाँ हमें दिखाई दे रहा है तो वो कमियाँ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम तो समझते हैं कि वो कमी जो खल रही है बच्चों के बीच में, जी जी तो जी वो कमी है अपनी गुरुकूल की विचारधारा या अपनी प्राचीन संस्कृति की विचारधारा जी आ, बच्चों में यदि बचपन से दी जाए हमारे गुरु जी कहते हैं कि यदि बचपन से उन बच्चों के ऊपर आ, अच्छे संस्कार डाले जाए तो पूरे जीवन भर उस संस्कार के ऊपर बच्चे चलेंगे जब कोई भी आदमी बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर संस्कार करने की अ जरूरत महसूस होती है तो वो पुराने संस्कार लेके वहां तक आया होता है तो उसके ऊपर संस्कार करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो बचपन से यदि बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार किए जाए और उनका चरित्र या उनकी पर्सनैलिटी उस तरफ से डेवलप की जाए बिल्कुल तो वो बच्चे समाज में अच्छे विचार पे खड़े हो सकते हैं और उनको ये जीवन पद्धति ही है जिसके आधार से मन को कंट्रोल करने की शक्ति आज देखते हैं हम कि बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो, हो, हो चुके हैं और बहुत सारे गलत चीजों के एडिक्ट हो चुके हैं भौतिक जीवन में ज्यादा रस ले रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए मन की शक्ति को कंट्रोल करना मन की शक्ति को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल देना उनको बार बार गुरुकुल पद्धति के अभ्यास करवा लेना योगा करवा लेना मेडिटेशन करवा लेना और असल में आनंद कौन सी चीज में मिलता है।, है उस चीज के पीछे उनको लगा देना ये जो काम है ये बचपन से यदि करेंगे तो वो बचपन का बचपन के संस्कार जो है वो आदमी को पूरे जीवन भर जीने के लिए, जीने काम, के लिए आते काम आते हैं सही तो इस चीज के ऊपर काम होता है तो मन के ऊपर ही काम करना ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बाकी समाज के भौतिक जो शिक्षा है वो बाद में दी जाती थी जी जी जी जी नंद कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की कमी इन देंस दे हम लोग जो संस्कार की बात कर रहे हैं या प्रोसेसिंग की बात अगर टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जहाँ पर आज हम लोग जिन चीज़ों को देख रहे हैं उसमें अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे नंद कुमार जी जिस विचार को रख रहे थे वो विचार बहुत ज़रूरी है और बचपन से अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए गुरुकुल पद्धति से उन्हें रहना सिखाया जाए क्योंकि अगर एक परिवार को छोड़ जब बच्चा एक आश्रम में रहना शुरू कर देता है तो निश्चित तौर पर कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है उसे और फिर उस समय अगर उसको कुछ अच्छी बातें सुनाया जाए अच्छी ज्ञान की बातें उसको मिल जाए तो निश्चित तौर पे उसका बचपन भी स्ट्रांग हो जाएगा और वो आगे चल जो है समाज के लिए एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है और अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षा के बजाय संस्कार इम्पॉर्टेंट है और वो संस्कार ध्यान और योग पद्धति से जरूर आएंगे और जो गुरुकुल पद्धति का नींव रहा है तो फिर से आजकल देख रहे हैं हम लोग बात करते हैं जब भी तो शिक्षण पद्धति में इस बदलाव को लाने के लिए काफ़ी लोग जो है तैयार भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक झुकाव है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ वो चीज़ें थोड़ा सा हमको जो है सब्ट्रैक करने की ज़रूरत है और आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में अ, मेडिटेशन का सेशन्स लोग देने जाते हैं और उसके लिए उनको टाइम भी देते हैं और बच्चों को भी जोड़ते हैं उसमें ताकि वो लोग मेडिटेशन सीखे ज्ञान ध्यान का थोड़ा अभ्यास करें योगासन सीखे और आगे बढ़े तो आइए मैं चाहूँगा कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं तो नंद जी मैं चाहूँगा कि एक हाथ हाँ गीत जो आपके दिल के करीब हो उसके बारे में बताइए और एक लाइन गुनगुनाइए मुझे तो ध्यान करते समय मैं बार बार सुनता हूँ जी जी की ध्यान आत्मचिंतन से ही होगा आत्म विश्व विश्व विश्व परिवर्तन वो जी जो जी। है वो मुझे <laughs> बहुत भाता है <laughs> और उसी से ही बच्चों का और सब बड़ों का भी सबका परिवर्तन हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गी अच्छा गीत। अध्यात्मिक गीत आपने याद कराया है आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं आप सुन रहे हैं रिडम एफएम सुनते रहो मस्करा रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपने सुना और नंद कुमार जी इस गीत से बहुत प्रभावित हैं और वो ये गीत बच्चों को भी सुनाते हैं खुद भी सुनते हैं तो गीत हमें एक मैसेज देता है कि आप एक आत्मा हो और आत्मचिंतन करते रहो तो आपकी उन्नति होती रहेगी और आपकी उन्नति से विश्व में परिवर्तन आता जाएगा ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज था इसमें आशा करूँगा कि आप सभी को भी ये गीत पसंद आया होगा तो आइए फिर से मैं नंदकुमार जी को जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ नंद जी फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आज के सिनारो में जैसे कि हेल्थ uh, को लेकर काफ़ी लोग जो है अवेयर है लेकिन फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग अगर देखते हैं तो जितना अवेयर है उतनी ज़्यादा बीमारियाँ भी है। आ रही सही <laughs> तो वो कहीं ना कहीं मैकेनिज़्म कहीं सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग जाना चाहते हैं हेल्दी वेल्दी रहना चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है तो इसमें क्या आप बताना चाहेंगे उसमें तो फिर वही चीज़ आती है कि हमने क्या खाना चाहिए आजकल जंक फूड खाने में ज़्यादा रुचि बढ़ गई है जी, जी, जी, लेकिन आ, हेल्दी जीवन जीने के लिए हेल्दी खाना जरूरी है और हेल्दी खाना आ, उसके लिए मन को तैयार करना जरूरी है क्योंकि मन हमेशा कुछ ऐसे बातों में चला जाता है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल स्टाइल छोड़ के हेल्दी लाइफ स्टाइल हाँ चटपटा बातों में चले जाते तो वो उसके ऊपर काम करना जरूरी है और लगता है कि बच्चों को यदि इनिशियल स्टेज में हेल्दी खाना और हेल्थ बनाने का शिक्षा दी जाए तो गुरुकुल पद्धति में वो शिक्षा दे सकते हैं और उनको कंट्रोल्ड फूड हैबिट लगा सकते हैं नंद कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह से अवेयर हैं अवेयर के साथ आपने कहा खाना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है डाइट हमारा क्योंकि खाने पे हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि जो भी चीज़ें नहीं बनती हैं आती हैं थोड़ा सा जीप का स्वाद भी है और लोग भी ज़्यादातर देखते हैं कि आजकल एक फ़ैशन हो गया है होटल में खाना या बाहर खाना वह संडे है तो बाहर खाएंगे तो वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं हमारे अवेयरनेस को ख़त्म करती जा रही है अवेयर हैं हम लोग हेल्थ अच्छा खाना चाहते भी हैं लेकिन वो फिर इन चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं एक अ, ब्रेक लग जाता है और फिर हम लोग बीमारी के शिकार होते हैं दिखने में हेल्दी लग रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर है डायबिटीज़ ऐसा बीमारियां लेके कर घूम रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो है अवेयरनेस के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है जिसमें हमें अपने डाइट को और अपने जीवन पद्धति में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना होगा जैसे राजयोगा मेडिटेशन योग ध्यान ये सारी चीज़ें और इसके साथ में स्वचिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप गहराई में खुद को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगा आपका लाइफ जीना बहुत सिंपल होगा क्योंकि जीवन सरल है लेकिन चिंतन अंदर तक गहराई में खुद की तरफ नहीं है इसीलिए बार बार जो है हमें याद करना पड़ता है बार बार हमें जो है हाँ हमें ये करना है करके हमको याद दिलाना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं स्वयं के ऊपर गहरा काम करने की आज के समय की आवश्यकता है तो चलिए नकुमार सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं और सभी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और साथ ही साथ आप उन बच्चों को मेडिटेशन राजयोग ध्यान ब्रह्मा कुमारी से भी आप जुड़े हैं और वो ब्रह्मा कुमारी लाइफ लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं और राजयोग भी सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप अगर सीख रहे हैं तो आप बच्चों को भी वो चीज़ें दे सकते हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक राजस्थान गुजरात और पूरी दुनिया आपको रेडियो के माध्यम से सुन रही हैं तो उन सभी के लिए जनता जनार्दन के लिए एक मैसेज एक संदेश क्या बताना चाहेंगे खुद को पहचानो अपने अंदर जो आत्मा है जेरे उसको समझने की कोशिश करो और नर से नारायण बनने की विधि अपना लो <laughs> वही मैसेज देना चाहता हूँ क्या बात है <laughs> नंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने को किया है कि नर से नारायण बनने की विधि सीख लो और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बना लो तो बहुत ही अच्छा मैसेज है कहीं ना कहीं हम सभी लोग जिस नारायण को जिस देवता को पूजते हैं वो दैवी गुण हमारे अंदर भी है लेकिन बस सुषुप्त अवस्था में है उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और एक्टिवेट करने का साधन ही है स्वचिंतन और ध्यान मेडिटेशन या योग तो इन टूल्स को इन जो इन चीज़ों का आप प्रयोग करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए ऐसी आशा के साथ एक बार फिर से नंद कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्करो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 हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिला रहा हो किनारा मिल्ला रहा हो किनारा उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया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 चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी राघव कृपा हो जो तेरी उजियाले पूनम की हो जाए जायराते ज्योति अमावस अंधेरी उजियाले पूनम की हो जाए थे ज्योति अमावस अंधेरी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 की गर्मी से जलते हुए वेतन को मिल जाए तरोवर की छाया जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो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 में पतझड़ में मैं ना कभी मगाओ मैं ना कभी डगमगाओ पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया